पंख, की, की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है जयश्री जाजू की कहानी वो लड़की सर्दियों की गुनगुनी धूप में मैं छत पर बैठी थी अचानक मेरी नजर उस अकेली बैठी लड़की पर गई आश्चर्य इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ लड़कियां वहां पर हंसी मजाक में तल्लीन थी यह लड़की अकेली गुमसुम निर्विकार किसी से कोई सरोकार नहीं चुपचाप बैठी थी उस लड़की में मेरी जिज्ञासा बढ़ी मैं, मैं छत से नीचे उतर आई चाय बनाकर चुस्किया लेने लगी दिमाग में उसी लड़की की छवि घूम रही थी। मैं उसे झटक देना चाहती थी किंतु वह मुझ पर हावी होती चली जा रही थी खैर समय सरक रहा था हमेशा की भांति तैयार होकर बाजार में सामान खरीदने गई घर का थोड़ा सामान लिया दो घंटे कैसे गुजरे पता ही नहीं चला इन दो घंटों में उस लड़की का याद न आना मुझे चकित कर गया। इंसान कितनी जल्दी चीजों को भूल जाता है मुझे याद आता है वो दिन जब, पिता जब पिताजी का देहांत हुआ और हम चीख चीख कर रो रहे थे ये क्या? बिल्कुल तीन चार दिन के बाद ही माहौल हल्का फुल्का होने लगा मैं सोचती हूँ यदि ईश्वर इंसान को विस्मृति न देता तो इंसान दुखों को कहा तक धोता फिरता आज मैं उस लड़की को फिर से देख रही हूँ ठीक वैसे ही अकेली आज वह बाजार में कुछ खरीद रही थी या, या देख रही थी पता नहीं मैंने, मैंने अपनी, अपनी जरूरत का सामान लिया और और रिक्शे वाली को आवाज़ देने लगी लगी वह भी बिल्कुल, बिल्कुल मेरे, मेरे समीप आ गई और और कहने लगी, क्या, क्या मैं भी मैं आपके, आपके साथ आ सकती हूँ मैंने मैं कहा हाँ हा, हा, मुझे, मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन क्या तुम मुझे जानती हो उसने जवाब दिया हाँ आप हमारे मोहल्ले में ही तो रहती हैं। मैंने रिक्शा किया उसे बिठाया और रिक्शे वाले को पता बताकर मैं भी बैठ गई में प्रश्न घूम रहा था और मैंने पूछ ही लिया। मैंने तो तुम्हें छत से एक बार ही देखा था लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो उसने जवाब दिया मैं मेरे कमरे की खिड़की से आपको रोज देखती हूँ अच्छा वो जो लड़कियां वहां खेलती रहती हैं, क्या वे तुम्हारी बहने हैं नहीं नहीं, नहीं तुम्हारी इच्छा होती होती उनके साथ खेलने की। होती तो है, लेकिन बहुत आगे उसने कोई जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं की हमारा मोहल्ला आ गया हम अपने अपने घर चले गए मैंने शाम का काम निपटाया खाना खाकर अपनी आदत के अनुसार पुस्तक पढ़ने बैठ गयी जब सोने का समय हुआ सोने चली गयी सुबह उठकर रोज का काम निपटाकर कॉलेज चली गयी अपने व्याख्यान देकर दो बजे तक घर वापस आ गई रोज की तरह भोजन कर आराम किया और शाम को बाजार गयी सामान खरीदा रिक्शा किया और रिक्शे के पास उस लड़की का मिलना रिक्शे में बैठ जाना, जाना, जाना मुझे आश्चर्य से भर गया खैर उस दिन तो मैंने, उसका मैंने उसका नाम नहीं पूछा था तो आज, आज सबसे, सबसे पहले, पहले मैंने, मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम शीतल बताया आज मैंने उसमें कुछ बदलाव देखा मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही थी किंतु वह अनजान बन रही थी बस हर बात पर हा किए जा रही थी आखिरकार मैंने उसकी पढ़ाई पर बात छेड़ दी। कक्षा में पढ़ती हो? उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैंने उसे अपने घर चलने का आग्रह किया तो उसने बिना झिझक उसे स्वीकार कर लिया घर आकर वह मेरे कामों में हाथ बटाने लगे सच अकेले पन से उबी हुई मैं मुझे ये साथ बहुत अच्छा लगा हम दोनों ने चाय पी चाय के साथ थोड़ा स्नैक्स खाया और गपशप करने लगे वह मेरे घर के सामने मिस्टर मेहता के घर में रहती है वह एक गांव की लड़की है और मिस्टर मेहता के घर आई है मेहता के दूर के रिश्तेदार की यह लड़की मेहता के फैशन परस्त संयुक्त परिवार से मेल नहीं खा पा रही थी जब भी मैंने उसे देखा अकेले ही देखा मेहता के घर में उसकी उम्र के बहुत से बच्चे थे किंतु इस लड़की के जोड़ का कोई नहीं था या वे बच्चे इसे अपने जोड़ का समझ नहीं पाते थे शीतल के बारे में इतना तो जान चुकी थी मेहता के घर पर वह सिर्फ घर का काम करने के लिए ही थी बाकी उस परिवार को शीतल से कोई सरोकार न था अब अक्सर वह मेरे पास आ जाती अपने खाली समय में, जब मैता के घर में सारे लोग दोपहर को आराम कर रहे होते मैंने उसे धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया वह मुझसे बहुत खुल चुकी थी उसने अपनी आपदी सुनाई वह भी अपने गांव में माता पिता के साथ खुश थी भले ही बहुत पैसा नहीं था लेकिन खुशियां थी अचानक गांव में आई बाढ़ से उसका जीवन तबाह हो गया उस बाढ़ में शीतल के माता पिता का पहचाना और न मिलना शीतल के लिए बड़े कष्टकारी पल थे बचे हुए गांव वालों ने इस लड़की को मिस्टर मेहता के घर पहुंचा दिया उन्होंने भी सहर्ष इसे रख लिया इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बस घर का काम कर देगी और बदले में दो समय का खाना दे दिया जाएगा वैसे भी मिस्टर मेहता का परिवार काफी बड़ा है एक आदमी का खाना बचना कोई बड़ी बात नहीं है मुझे मेहता जैसे सुलझे इंसान आरोप गुस्सा आ रहा था उसने इस छोटी लड़की को सिर्फ अपने घर के काम के लिए रखा है लेकिन किसी के परिवार में दखल देना मेरी आदत नहीं थी। इसके बावजूद मैं शीतल के लिए कुछ करना चाहती थी वह तो अपने नाम के अनुरूप सभी पर शीतल छाया बरसा रही थी लेकिन उसे क्या मिल रहा था बचपन में ही प्रोढ़ता मैं अपने अंतरध्वंस से लड़ रही थी मुझे निर्णय करना था और मैंने निर्णय ले लिया मैं मिस्टर मेहता के घर पहुंची मैंने उनसे शीतल को गोद लेने की बात कही। हाँ, मैंने अपना अकेलापन शीतल के साथ बांटने का फैसला लिया मिस्टर मेहता ने पहले तो ना नानुकुर की किंतु मेरे दबाव डालने से और मीडिया में मेरी पहचान होने से अंततः मान ही गए आज मैं और शीतल साथ साथ हैं। मैंने अपने ही स्कूल में उसका दाखिला करा दिया है मैं भी उसके साथ अपने बचपन को दुबारा जी रही जब भी उसे देखती हुई तो मेरे मन में ये विचार उमड़ता है गुमसुम सुम चुप चुप सी वो लड़की चहल नहीं पहल नहीं खामोश सी वो लड़की साज नहीं श्रृंगार नहीं सा की मूरत वो लड़की छल नहीं कपट नहीं, निष्कपट सी वो लड़की प्यार मोहब्बत और अपनी सी लगती वो लड़की अभी आप सुन रहे थे जय श्री जाजू की कहानी वो लड़की वाचक स्वर भारती परिमिमल